विचार चल रहा था दृष्ट आनुश्रविक विषय विष्ट स विषय गार सूत्र वैराग्यम पंद्रवा सूत्रेह शब्द आया था स्वर्ग वैदेह प्रकृति लय ये सब जो है इन सब की प्राप्ति पुरुषों कहते आनुश्रविक विषय वैदेह कहते देह रही कर्णेश मात्रेश लीना देह रहित है लेकिन किसी ने किसी कर्ण लीन होकर रह रहा है मरणोत्तर काल में कर्णाभिमानी होकरणीन का मतलब करणाभिमानी देवता साबित होकर के रह गया और लाखों वर्ष तक तो ऐसा रह जाता है इसलिए वह भी मोक्ष में बाधक है उससे भी वही राज्य होना चाहिए यह वही देह का तो विदेह मुक्ति से मतलब नहीं है शरीर रहित होने पर भी तब तक इंद्रिया मानी किसी ने किसी एक देवता के साथ अभेद होकर के वो रह गया ऐसा पुण्य उसका जिसके वजह से वह किसी न किसी एक इंद्रिय इंद्रिया के देवता, जैसे चक्षु का भी देवता है सूर्य मन का अभिमानी देवता है चंद्रमा इधर किसने किसी देवता के भाव को प्राप्त होकर के वो रह जाता है और उस देव भाव में स्थिर होकर अनेकों जन्म उसके जो है यहां पर मनुष्य शरीर दोबारा प्राप्त होगा नहीं और उसी योनि में पड़ा रहना पड़ेगा उससे भी खराब है प्रकृति लय ये प्रकृति लय में क्या है आप अव्यक्त से अभेद हो गए अव्यक्त से आप अग्नि हो गए और वो तो अव्यक्त से वापस मनुष्य शरीर आदि की प्राप्ति में तो बहुत मेहनत है कब होगा कोई भरोसा नहीं मेरे प्रकृति लय और ज्यादा खराब उसी गाना करके बताएंगे हम यहां इस विस्तार से नहीं जा रहा हूं तो इन श्लोकों को बताऊंगा सारी चीजें कि कितने हजार मनवंतर आप किस किस योनि को प्राप्त करने पर किस किस फल को प्राप्त करने पर व्यक्ति रहता है उसका विस्तृत विवेचन बाद में करेंगे अतव ऐसा वैराग इन सबसे वैराग्य होना जरूरी है ये कह दिए अच्छा और आगे कहते हैं कि भाई तत्परम तत् वही तत्व्य दूसरा रूप है उसका परम वैराग्य अपर का चौथा प्रदेखा तो संज्ञा अपर चार प्रकार है। तो के हैं वर्तमान वितरक केंद्रीय और वशिकार अपर वैराग्य स्वरूप का है कहते पुरुष ख्याण वैतृषण्यम या पुरुष ख्यार अनंतरम गुण वैतृष्ट ऐसा अर्थ ग्रहण करना अनंतर शब्द अध्यार करना पड़ेगा सूत्र में पुरुष ख्याति के अनंतर जो होता है गुणों की वित्रिष्णता वह पर अर्थात दृष्ट और आनसर विषयों में दोष दर्शन करने के वजह से आपके अंदर पुरुष ख्याति होती है पुरुष ख्याति मने पुरुष के विवेक ख्याति अब इस संसार काल में बंधन काल में पुरुष और प्रकृति अभिन्न सा हो गया है तादात्म सा प्रतीत हो रहा है तादात्म हो नहीं सकता लेकिन तादात्म हुए के समान भाषित हो रहा है आप अपने शरीर से आत्मा को अलग करके इसको दृश्यत्व न और अपने आप को साक्षित्व न अनुभव नहीं कर रहे हैं कहते भी है कई बार मेरा शरीर खराब है मेरा मन खराब है लगता तो है उस समय आपको अपना मन दृश्य रूपित हो रहा है अपना शरीर दृश्य रूपे नाषित हो रहा है लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय नहीं है विवेक बने पृथक विवेक का मतलब क्या पृथक करना शरीर और आत्मा का पृथकत्व का जो ज्ञान हो जाए उसका नाम विवेक ख्याति और जब तक मैं शरीरों, शरीराभिमान को लेकर के आप अस्मिता को लेकर या अहंकार को लेकर रहते हैं उस समय इस पुरुष और प्रकृति का अविवेक है अपृतक सम्मिश्रण है तालात्म है, जिसके वजह से सब प्रकार का क्लेश दुख संसार पुनर्जन्म आदि की प्राप्ति होती है इस अविवेक ख्याति दूर तब होता है जब वैराग्य की पराकाष्ठा कर देखिये दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी दर्शी विरक्त दृष्ट और आनुश्रविकों में दोष दर्शन के वजह से उन विषयों के अंदर दोष दर्शन की वजह से जो विरक्त हो चुका है पुरुष दर्शन अभ्यास वह व्यक्ति पुरुष दर्शन का अभ्यास करता है पुरुष दर्शन का अभ्यास बने पुरुष दर्शन के साधन का अभ्यास यहाँ दर्शन शब्द साधन प्रश्य अन्य दर्शन पुरुष की दर्शन हो अनुभूति हो उसके लिए जो साधन है उस साधन का, करता का अभ्यास, अभ्यास करता है विवेक का अभ्यास करता है विवेक का अभ्यास यही है शास्त्र चिंतन ज्ञाना अभ्यास उस ज्ञाना अभ्यास को जब करने लगता है तब तुद्धीर प्रविवेक आप्यायित बुद्धि गुणेभ्यो व्यक्त व्यक्त धर्म के भ्यो विरक्त गुणों से वह व्य प्राप्त ने वैराग्य को प्राप्त करता है दर्शन का फल है आत्मज्ञान का फल यह है कि वह शुद्ध अंतकरण हो जाता है सत्वक रह जाता है रजगुण और तमोगुण अत्यंत विभूति न क्या विनाश बराबर हो जाता तो इनका विनाश तो होता नहीं ये कभी ना सोचिएगा कि सत्वगुण रह जाए और रजगुण तमुण नष्ट हो जाता हो कभी नहीं नष्ट होता अविनाशी है इनके सिद्धांत में नित्य लेकिन कौन कार्यशील होता है कौन नहीं उसमें उसी को हम शब्द प्रयोग करते हैं अभिभव और अभिव्यक्ति सत्वगुण अभिव्यक्त है और रजगुण तमगुण अभिभूत है गुण प्रदान भाव नहीं है गुण प्रदान भाव अलग चीज है अभिव्यक्त अभिभाव भाव अलग चीज है अभिभाव जब हम प्रयोग कर रहे हैं वहां सत्य गुण ही मात्र कार्य कर अभिव्यक्त है और रजगुण तमगुण बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं निष्क्रिय होकर कर रहे हैं, और गुण प्रदान भाव में तीनों ही क्रियाशील है लेकिन कुछ थोड़े काम कर रहे हैं कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं ये गुण प्रधान भाव कहा जाता है अर्द सतुगुण भी काम कर रहा है रज भी काम कर रहा है, तम भी काम सभी में यही हाल है सभी में गुण प्रधान भाव ही हुआ करता है कभी कभी कभी कभी भूल चुप से सही हो जाता है सत्य प्रधान रज और तम का अभाव जैसे हो जाता है कभी कभी होता है इस समय में भी ये न सोचिएगा सत्य विवेक है और रज और तम अभिभूत है नहीं इस समय गुण प्रधान भाव है क्यूँकी आप में इस समय में भी अज्ञान है आपने इस समय भी वासनाएं हैं वो थोड़ा सा भी गौण भाव में है इसे थोड़ी सी हम छोड़ दें पांच मिनट के लिए छोड़ दे दिया जाए तुरंत देख लेंगे आप कौ की जैसे हाल हो जाती आपस से शुरू कर देंगे पता नहीं कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है अपनी अपनी अलग अलग चर्चाएं नहीं और यहाँ इतने लोग हैं तो कम से कम दस भाषा में भी सुन सकेंगे कोई मराठी बोल रहा है कोई तमिल बोल रहा है कोई तेलुगु बोल रहा है कोई जो है मलयालम बोलेगा कोई कुछ बोलेगा है ना पांच मिनट के अंदर कहा गया विज्ञान की वृत्ति थी जो विज्ञान की वृत्ति में बैठे थे सत्य वृत्ति था इन छूट मिला नहीं खटक जो है आ गया वो इसका मतलब क्या है वो अभिभूत नहीं था वो गौण मौका ढूंढ रहा तो ये यहां कान लगा के बैठा है ना बस वहां से हटे और हम अपना नाच नाचे और जहां आपको यहां से कान हटने का मौका मिल गया तुरंत रजगुण तमगुण चालू कर दें इसे वक्त तो अभी वो गौण है अभिभूत नहीं है अभिभूत होना अलग है गौण अलग है ये भाषा में जानकर इसलिए व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि बारम्बार आने वाला यह शब्द है अभिभाव और अभिव्यक्ति गुण प्रदान भाव ये दोनों के अंतर समय सम्झ समझना चाहिए तभी सांख्य और योग दर्शन समझ में आएगी यहां पर कारे जिस स्थिति जो बात करें पुरुष की स्थिति यहां रजगुण और तमुगुण अभिभूत है प्रक्षीण रजगुण और तमगुण केवल सत्वी कल सत्व रही है उसको कहते पुरुष इसीलिए शुद्धिश्वर प्रयोग कर उस दर्शन का फल है ज्ञान अभ्यास का फल है सत्विक एक सत्व की धारा चलेगी और रजगुण तमुण कभी भी अवसर मिलने पर भी आने के लिए उनके पास ताकत नहीं है वो ऐसा अभिभूत हो गए हैं वो आ ही नहीं सकेंगे दोबारा ये है आपके अभ्यास का फलस्वरूप इसलिए कहते हैं शुद्धि, प्रविवेक प्रविवेक उन्हें पुरुष और गुण पुरुष और प्रकृति इनका विवेक हो गया पृथकत्व सिद्ध हो गया अत गुण क्या करेगी गई। प्रकृति शर्माती है और पुरुष को भोग देना बंद कर देती उसी को कहते गुणे भ्य व्यक्ता व्यक्त धर्म के भय चाहे व्यक्त गुण चाहे अव्यक्त गुण सभी गुणों से विरक्त है विरक्त हो जाता है चाहे कार्य का संपादन कर रहे हैं चाहे कार्य संपादन नहीं कर रहे हैं समस्त गुण वैसे भोग से विरक्त हो जाता है इसलिए वह गुण तद्वयम वैराग्यम इसलिए वह वैराग्य दो प्रकार का हो है ना यहां पर भी आप्यायित आप तो बुद्धि विशेषण है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए मोटी बुद्धि सीधे शब्दार्थ कहोगे तो क्या आप्यायित आप मतलब क्या मोटा हो जाना स्थूलता आप्यायित बुद्धि का अर्थ लोग सीधे भी लेने ले के मोटी बुद्धि हो जाना अरे मोटी बुद्धि हो जाए तो कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा क्योंकि स्मृति का दृष्टि सूक्ष्मदर्शी ले आप्यायित शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो इस अर्थ समझना पड़ेगा कि मोटी बुद्धि हो गई अर्थ नहीं करना आप्या मतलब है जैसे आपको कह दिया जाता है ये फल के मोटा हो गया रे खाए पिए प्रसन्नता हो गई तो तगड़ा हो गया तगड़ा होने क्या दो चार छह इंच बढ़ गया क्या नहीं आपकी चेहरे की प्रसन्नता को देखते हुए तो बड़ा फला फूला हुआ है मैंने ये नहीं क्या मोटे हो गए वहां तात्पर्य है चित्त की प्रसन्नता है कि नहीं फलना फूलने का तात्पर्य वहां प्रसन्नता है और कुछ नहीं उसी प्रकार आप एक बुद्धि का तृप्त बुद्धि बुद्धि अब किसी भी विषय की इच्छा नहीं कर रही यह सकल विषय के प्रति ऐसा वैराग्य हो गया बुद्धि के अंदर ऐसी तृप्ति बैठ गई है जैसे आप भी रोज तृप्त होते हैं रोज भोजन खाते हैं रोज तृप्त हो जाते हैं फिर भूख लगती है फिर खाते हैं फिर तृप्त होते हैं चक्कर चलते रहता है ये चक्कर की समाप्ति कदम आप पे तो बुद्धि तात्कालिकी तृप्ति नहीं है नित्य तृप्ति शब्द के लिए इन्होंने क्या कर दिया आप्यायित तो ये आप्याय विशेष अनुदेव दियाका तात्पर्य नित्य तृप्ति है कृप्ता परिसनाप्त पुरुषार्थ बुद्धि यस यस स आप्यायित तो बुद्धि नित्या <laughs> कृप्ता नित्य तृप्ता है वो अर्थात परिसनाप्त हो गए सगल प्रकार के पुरुषार्थ और कुछ भी करना नहीं रह गया आगे उसका अभी नहीं बताएंगे इसके व्यक्ति के अंदर कैसे भाव होता उस समय और यही सोचता प्राप्त प्रापणीयम प्राप्तम प्रापणीय जो कुछ प्रापणी हो सब कुछ में जो प्राप्त हो गया और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया। जैसे गीता जी में इसके समझाया इसके विपरीत समझाया जो ऐसा स्थिति वाला नहीं है उसमें क्या होता है इधम अस्ती इधमअपी में भविष्य है ना? ये है और दोबारा मेरे को ये भी हो गए ये आकांक्षा बनी रहती है ये ना होने का नाम ही तृप्त बुद्धि पुरुषार्थ समाप्त हो गई है। इधम अस्थि इधम अपी में भविष्यति वाली बात नहीं है न किंचित तो भविष्य ये भावना है चाहिए वही होता है दूसरे शब्दों में पुराणों में उनको क्या कहते हैं? अकिंचन पुरुष बार बार शब्द प्रयोग होता है पुराणों में अकिंचन पुरुष है अर्थात न किंचित प्रापणियम यश स अकिचन पुरुष है जिस पुरुष के लिए प्रापणीय ये मुझे चाहिए इसका अभाव है ऐसा किसी तत्व के बारे में नहीं हो सोचता हो उस व्यक्ति अकिचन पुरुष नापणीय वस्तु यस्य स युषा उसी के लिए यह अपनी योगिक भाषा में हम क्या बोलते हैं गुणे भ्यो व्यक्ता व्यक्त कर्मे विरक्त आगे देखिए समझा तद्वयं तद इसलिए दो प्रकार वैराग्य दो है ना एक वह और पर वैराग्य वैशिकार की पूर्ववर्तियों के सूत्रकार ने चर्चा नहीं किया था लक्षणों के हमने कल विचार कर लिए हैं तत्र तथा इसमें भी देखे दोनों पैदा कब पैदा होते वैशिकार संज्ञा कब और पर कब और कैसा तत्र तथा यदिम तद ज्ञान प्रसाद मात्र जो उत्तर है जो परवैराग्य कहा गया उत्तर मने परवैराग्य पूर्व हो गया वैशिकार संज्ञा उत्तर हो गया परम जो कहा गया था यहाँ पर जो यह उत्तर में होने वाला पुरुष पुरुषक गुणवै त्रूपा जो पर वैराग्य है वह ज्ञान प्रसाद मात्र वह कुछ विशेष नहीं है कोई वृत्ति विशेष नहीं है आपकी ज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञान की प्रसाद है ज्ञान की जो है स्वरूप है वही है और कुछ नहीं अर्थात आपकी अपना स्वरूप स्थिति ही पर वैराग्य है तथा तो वैराग्य की पराकाष्ठा ही ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है वही मोक्ष अलग नहीं है मैंने आप पर वैराग्य कही मोक्ष कही पुरुष प्रसाद कहिए ज्ञान प्रसाद कहिए, सब पर्यावाची यही प्रसाद सब में प्रयोग किया है प्रसाद सर्वदाये थे पाए नहीं की भगवान का जो लड्डू पेड़ा प्रसाद यही प्रसाद की बात हो रहा है कहते देखो यद उत्तरम तब प्रसाद मात्रम यश उदय प्रत्युदित ख्याति एवं मन जिस वैराग्य का या ज्ञान प्रसाद का उदय होने मात्र से ही प्रत्युदित ख्याति उसके अंदर ऐसी ख्याति उदय होगी ऐसा ज्ञान उदय होगा ऐसा उसके भाव रहेगी स्थिति रहेगी विचार रहेगा कैसा उसके मन में यही बोला करेगा प्राप्त हम प्रापणियम जिसको दूसरी भाषा में पंच ऋषिकार ने धन्योम होम धन्योहम कहकर के अनेकों श्लोकों में समझाया और कुछ भी प्राप्त करने लायक नहीं कुछ भी देखने लायक नहीं रह गया आज कुछ सुनने लायक नहीं रह जाता है सब समाप्त उसको कहते हैं न किंचित प्राप्त सर्वम प्राप्त अत प्रापणिम करके कहा जाता है यह लोग लो का वह सब मुझे आत्म प्राप्ति से ही वह सब प्राप्त हो गए क्षीणा छेद व्याह कलेश जो क्षीण करने योग्य मान रहे जब तक अज्ञान काल में विद्यमान क्लेशों को क्षीण करने लिदिन में साधना किया करता था अब क्लेश समस्त छीन हो गए, चासे कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावर को सब क्षय हो गया और कुछ भी अब क्लेश कर्म क्षय करने योग्य अवशेष नहीं रह गया उसको कहता है वो छीना छिन्न श्रेष्ठ परवा भव संक्रम कर दिया यह बड़ा विचित्र शब्द प्रयोग कर दिए। क्लिष्ट परवा भव संक्रम छिन्न भव संक्रमण पुनर्जन्म ये जो पुनर्जन्म होता है बारंबार जन्म का जो संक्रमण चल रहा है जन्म मरण की जो चक्र है उसको भवक संक्रम कहते हैं वह नष्ट हो गया अर्थात दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा पुनर्जन्म न नीद्यते क्यों क्योंकि जो श्लिष्ट पर्व थे वो चिन्ह हो गए पर्व कहते जैसे कि आपने बांस को देखा है ना बांस बांस के बीच जो गांठ होते हैं जगह जगह उसको कहते हैं पर्व इसी प्रकार से हम सब में श्लिष्ट पर्व है श्लिष्ट पर्व मैने संधि जोड़ ये ना संश्लेष हो गया श्लिष्टा संश्लिष्ट मैने संबद्ध हो गया जुड़ गया जोड़ है उसी को दूसरी भाषा में कहते ग्रंथी विद्यते हृदय ग्रंथि छिदे सर्वसंशिया कहेंगी नहीं ग्रंथि ग्रंथि को क्या करे श्ष्ट प्रवाह वो ग्रंथिया छिन्न हो गई भिन्न हो गई नष्ट हो गई श्लिष्ट प्रवाह संधि रहितानी भवन संधि रहित हो गई अविरला त्यर्था अब तक विरल थे इधर उधरता एक संबद्ध था सतो आप संबद्ध होकर काम कर रहे थे अब वो विरलता नष्ट हो गया अब सरलता आ गया है ना विरलता से हट करके वो सरल हो गया अर्थात एकता धारा हो गया स्वरूप मात्र का धर्म अनुष्ठान वासना तथा पुनः धर्मा हो पित्यम रूपाणी पर वाणी यश ऐसा विक्रवाक करना धर्म रूपी तत्व का अनुष्ठान से वासना होती है वासना से धर्माधरम फिर करते हो फिर जन्म ये चक्र चलता है ये एकदश पर्व है जिनका धर्माधर्म केवल से वासना वासना कारण से फिर जन्म जन्म से फिर धर्माधर ये जो चक्र जोड़े तीन है ये धर्माधर के एक दूसरा उससे जन्म वासना तीसरा उसके कारण होने वाला जन्म ये तीन पर्व और पर्व ऐसा है निरंतर चलते हैं चक्र के समान ऐसे चक्र का नाम श्लिष्ट पर्व वह श्लिष्ट पर्व सं तो धर्मा धर्म रह गया न वासना रह गई अतएव जन्म भी नहीं रह गया यस्य अविच्छेदा जनित मृतते मृतवा च जायते और स्वयं व्याख्या कर भवसंग्रम का यस्य अविच्छेदा जिस श्रेष्ठ पर्व का विच्छेद न होने के कारण क्या होता है व्यक्ति को कनिता मृत मृतवा से जाएंगे ले। जन्म लेके मरता है मर के फिर जन्म लेता है चक्र चलते रहता है और उस श्रेष्ठ पर्व का छेदन हो जाने पर विच्छेद हो जाने पर अर्थात विवेक ख्याति के द्वारा उस अविवेक ख्या बंधन का भंग हो जाने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है ज्ञान सेव पराकाष्ठा वैराग्य देखो कह दिए ज्ञान की ही पराकाष्ठा क्या है यह परवैराग्य है साधारण वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं प्रसंग का या अत्मान है। तो कम, पर वैरागिक वैराग पर वैराग्य केंद्रीय वगैरह नहीं ज्ञान की पराकाष्ठा पर वैराग्य है एक सेव ही नान्तरियकम कैवल्यम अरे पर वैरागिक का ही दूसरा नाम कैवल्यम एक तो सेव ही नान्तरियकम कैवल्य मिथि कैवल्य और वैराग्य ये दोनों अविना भाग मैने जहाँ वैराग्य की पराकाष्ठा पर अवैराग्य वहीं पर मोक्ष वही है अभिन्न पर्यायवाची। ज्ञान की पराकाष्ठा ही पर वैराग्य है। पर वैराग्य ही कैवल्य क्योंकि एक के बिना दूसरे नहीं हो सकते है ज्ञान की पराकाष्ठ के बिना पर वैराग्य नहीं होगा पर वैराग्य के बिना मोक्ष नहीं होगा उसे नात्रिकम जैसे वन्य नात्रिकम धूमा को तर्क भाषा में बोलना चाहो जैसे वन्य के नान्तरिक धूम है अर्थवन के बिना धूम नहीं व्यवहार होता है व्याप्ति है उनका उसी प्रकार से वैराग पर वैराग्य और कविल का पर वैराग्य के बिना कवल्य की सिद्धि नहीं हो सकती है अतः वह वैराग्य मूल कारण हो गया उस वैराग्य की दृढ़ता के लिए पर वैराग्य की संपादन करने के लिए ही ज्ञान अभ्यास है वह ज्ञान की पराकाष्ठा इसे पर वैराग्य कर गया इसे पहला अभ्यास फिर वैराग्य लेकिन शुरू में किंचित वैराग्य से किंचित अभ्यास लेकर चलता है पर धीरे धीरे दोनों की सीढ़ी चलते चलते पर वैराग्य तक पहुंच जाता है पर ज्ञानाभ्यास से इस विषय में श्रुतियां स्पष्ट कहा इसलिए हमने कहा था ना दृश्यवाग्रया बुद्धियादर्शी भी इतना ही नहीं यहाँ पे कहा कि उसके बाद क्या होता है प्रापणीय सर्व प्राप्त उसके लिए भी श्रुति प्रमाण अदल हिरा अमृत विदिता ध्रुव अध्यु नित्यम न प्राथय कृतज्ञ को कृतज्ञ के द्वारा प्राप्त करना नास्तिया कृदा कृदेना इस दृढ़ निश्चय हो जाता है जितने भी कर्म है उपासना है भक्ति है जितनी भी सारी साधन है इन साधनों से, से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है ये सब कुछ के दो काम के लिए है जिस दो काम के चर्चा हम कर चुके हैं ना एक दर्पण का मलिनता को दूर करना है हर चक्षु की आंध्य को दूर कर देना है अंधापन है सब अंधे है ना नहीं है सब बंदे। ये अंक भले ही है लेकिन जब तक ज्ञान चक्षु नहीं है ये अंक का रहते हुए भी सब जैसा सब इसलिए तुलसीदास ने सबको अंधे में ले लिया सब बंदे हैं और सबका दर्पण रूपांतर कर्ण भी मलि इन दोनों की सफाई के लिए सारा अभ्यास है मल को दूर करना अंत का और ज्ञान चक्षु की जो है सम्यक प्रकार से मार्जन कर लेना है इसी के लिए अभ्यास और वैरा की बात कही साधन था नहीं तो इसलिए उसे प्राप्त होने के बाद में वो इसके लिए इसकी प्राप्ति के लिए भी आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा अनित्य फलदायक पदार्थों को त्यागना पड़ेगा इसे ध्रुवेशु ध्रुवम अध्रुवेश प्राप्त उस नित्य तत्व को अनित्य पदार्थों में वो कभी आकांक्षा नहीं रखता अर्थ हत्या नित्य की उपलब्धि नहीं हो सकती अथ उपाय निरुद्ध चित्त वृत्त है संप्रज्ञा समाधि कथ मुचित उपाय द्वय के द्वारा माने अभ्यास और वैराग्य उपायद्वय को अपना करके जब व्यक्ति अपने चित्त वृत्ति में निरुद्ध कर लेता है तो संप्रज्ञा समाधि होती है ये आपने कहा है समाधि कैसी होती है बताओ तो मालूम होना कैसी है अब जिसमें भ्रांति कई बार अब आदमी एक बार बनारस गया उसको पता नहीं विश्वनाथ मंदिर कहाँ है क्या है कुछ नहीं शिवजी का मंदिर इतना जानता है गया दशाह घाट में स्नान किया और वहां उठा बार घुमा तो दीघा बहुत बड़ा मंदिर है लोग बिहारे जा रहे तो उसे घुस गया विश्वनाथ मंदिर है नहीं वो दूसरा मंदिर लेकिन उसकी भावना विश्वनाथ मान के अपना पूजा करके चला गया इन भावना के वजह से फल तो मिल भी जाता है ना अतद में तद की व्याप्ति कर लिया उसने यद्यपि भ्रांति है लेकिन वह भ्रांति भी विसमवादी हो सकती है या संवादी हो सकती है ये अलग बात है भ्रांति भी दो प्रकार की होती है एक विसमवादी और दूसरी संवादी विषमवादी भ्रांति वो है जब भ्रांति होने के बाद जो प्रवृत्ति हुई वह प्रवृत्ति निष्फल हो जाए जैसे आपको किसने ने कह दिया जाइए वहां पर जो है ना बात जो है सौ सौ रूपया बांट रहे हैं फल फूल कपड़ा दे रहे हैं तो आप दौड़े यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला उसको विषमवादी भ्रांति और गए वाकई में वहां मिल गया सौ के जब मिल गया फिर तो क्या कहना तो बढ़िया संवादी भ्रांति है सरल दृष्टान्त समझने के लिए उसी प्रकार यहां पर भी समझ लीजिए है और संवाद भ्रांतियों से ही हमारी सारी प्रवृतियां होती हैं नहीं तो प्रवृत्ति से कभी भी ज्ञान का अभ्यास हो चाहे वैराग्य का अभ्यास से पर वैराग्य तो प्राप्ति हो जाए ज्ञान के पराकाष्ठा भी हो जाए ये सब तो हम क्रियापुर ना अभ्यास है ना ये सब तो अनित्य है। उसे नित्य की जैसे प्राप्ति होगी जब आप कहते हैं नाश्ते करते ना कृत मने कृत्रिम कार्यों के द्वारा आप अकृत्रिम जो नित्य उसकी प्राप्ति जब नहीं हो सकती कहते हो फिर ये क्यों बेहतर अभ्यास करो करो करो ये करने वाली बात कहां से आई यही आके भ्रांति होती है भोतों को इन्हें नहीं समझते हैं ये करने की जो बात हम करें संवादी भ्रांति की बात हम करें शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति संवादी भ्रांति है स्वेच्छा पर प्रवृत्ति विसंवादी भ्रांति शास्त्र अनुकूल प्रवृत्ति से हम चलेंगे तो यह प्रवृत्ति हमें अवश्य फल रूपा मोक्ष को प्रदान कर देगा और शास्त्र ने अभ्यास वैराग्य रूपी साधन बताया इस साधन में हमारी प्रवृत्ति बनी रहेगी तो निश्चित रूप में कविले की प्राप्ति होगी क्योंकि यह प्रवृत्ति संवादी प्रवृत्ति है ये संवादी नहीं है शास्त्रों को पढ़ना जो लोग बहुत लोग कुछ करने की जरूरत नहीं फिर सही हो जाएंगे सुन लिया समझ लिया बात खत्म नहीं ऐसा नहीं है इसलिए शास्त्रकारों ने अनेक साधनों का वर्णन किया उपासनाओं का वर्णन किया है यहां भी आप अभी एक दो साधन देख रहे लो ना अभ्यास वगैरह उसके अलावा और भी साधन बताएंगे अब तो उसी पर विवेचन चल रहा है साधन का विवेचन हो गया अब फल का विवेचन चल रहा है ताकि हम पहचान सके यही है ना लोग पूछते हैं हमें क्या पहचान हमें मोक्ष मिल गया है हमें संप्रज्ञा समाधि लग रही है ये हमें पता कैसे चलेगा कद पर इनकी को समझोगे तो समझ में आई सूत्र आरंभ होता है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमांत संप्रज्ञाता वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चार भावों से अनुगत होकर के इन चार पदार्थों के ग्रहण या अतिक्रमण के साथ होना ही अनुगत भाव को ही हम समाधि कहते हैं और वो संप्रज्ञा समाधि इस विचार में भी दो प्रकार हो जाते फिर सविचार निर्विचार वितर्क भी दो प्रकार सवितर्क निर्वितर्क सानंद साफवता तो छह हो गया इससे सवित सविवित विचार हमेशा ग्राह्यालंबना होती है विषयाधीन है शुरू में कहा जाता है आपको जो विषय प्रिय लगे उसी में ध्यान कर इसके लिए तो इसी अगर यथा भी मत ध्यान आगे सूत्र बताएंगे भैंसो हम कहानी भैंसो हम की कहानी बहुत लोगों को मालूम है एक बार एक आदमी था जिनको मालूम नहीं उनको सुना दे रहा हूँ जिस पाठे बहुत नए लोग हैं बहुत नए लोग हैं ना इस में तो एक बार एक बार आदमी वैराग्य हो गया वैराग्यो करके किसी संत के पास पहुँचा संत ने उसको कहा ठीक है चलो आ गए हो दुखी हो विरक्त हो गए संसार से तो वही बात है तो हम तुमको मंत्र देते हैं और ध्यान करो भगवान का भगवान का ध्यान उसको दे दिया मंत्र कोई भी दी आओ मंत्र लेकर बैठा और भगवान का ध्यान करना चाहता है आकृति सामने लाना चाहता है अब लेकिन होता नहीं बड़ा परेशान हुआ हफ्ता दस दिन बाद जाके गुरुजी को बोला महाराज मंत्र मंत्र बदल दो कोई फायदा नहीं इस मंत्र का क्यों कभी कुछ भी नहीं दिखता है मेरे को तुम्हारे मंत्र के अनुसार अरे भाई कुछ तो दिखता होगा हमारा दिखता तो दूसरी चीज है क्या दिखाई दे रहा है तुमको लगातार एक हमारी बहुत प्यारी दिखता क्या क्या गया वो मर गया, गया इसलिए तो यहाँ आया हूँ मैं <laughs> मरी ना होती तो मैं यहाँ क्यों आता वैसे वो पानी पिलाता दूध निकालता उसी के सिवा मेरा तो जब से मर गई मेरे को संसार से वह रा अच्छा कद इसका मतलब तुमको 24 घंटा भैंस की याद आती है बिल्कुल याद ही नहीं आती बल्कि मुझे सामने दिखाई देती है अच्छा इतनी बड़ी भक्ति है उसके प्रति तब तो ठीक है तुम्हारा मंत्र है भैंसो चलो क्या करे वो भी ध्यान करना शुरू किया लगा और बिल्कुल दुनिया दिख रही इसको भैंस दिखाई दे फर्स्ट क्लास और उसके साथ तादाद में ऐसा हो गया हफ्ता दस दिन बाद कहते जी हटवरलाल आजाओ कहते महाराज मैं मैं कैसे आऊं बाहर नहीं नहीं आ सकता। आ सकता सकते हो इतने बड़े बड़े मेरे सिंह हो गए हैं भैंस हो गया हूँ मैं बाहर आने लगू आपकी झोंपड़ी उड़ जाएगी टूट फूट जाएगी पिछले मुझे यही घास दिया करो <laughs> अरे तो घास खाएगा। कोई ने खाली में रोटी दिया हो जानते अब आकार रुपये से बन गई है लेकिन घास खा के पछा तो सकता नहीं तो रोटी खिड़की से दिए लगे और फिर उसको मंत्र में जोड़ दे देखो अब बोलना भैंसो हम ब्रह्म ये मंत्र जोड़ देना माँ गुरु जी ये भ्रम क्या होता अरे तुम बोला कर बस भैंसो हम ब्रह्म ये बोला कर ठीक है महाराज अब आम के साथ ब्रह्म जोड़ गया भैंस विशेषण और आगे ब्रह्म विशेषण के बीच में हम लटक गया तो उसे जो कोई बात नहीं वो चलाया चलाते हम चलाते, ब्रह्म हम तो ब्रह्म हम ब्रम रह ब्रह्म, आहं ब्रह्म, आहं ब्रह्म गया। अब उसने कुछ लक्षणता अनुभव करने लगा देखा अगर बाद में तुम्हें तो, तो इंसान हो गया वापस न तो सिंह रह गए न मैं भैंस रह गया फिर बाहर आके गुरुजी को बोलेगा महाराज अहम ब्रह्म क्या होता है इधर छोड़ा ही होगी दिमाग हुआ है। मैं ब्रह्म, क्या होता है अहम ब्रह्म अश्मि जोड़ देना तो अपने आप तेरे को अनुभव हो जाएगा तो लग गया उसी में गुरु के प्रति निष्ठा थी कलव जय से अनुभव हो गया मुक्त हो गया इसे विषयाधीन भी हमें समाधि की ओर जा सकते हैं इसे सबसे पहले यहां समाधिक जो विचार होगा संप्रज्ञात बाह घटपट विषयों में जो आपकी तादात्मता है उसी को संप्रज्ञा समाधर्क संप्रज्ञा समाधि सविचार सानंद सजोड़ दिया जाता है आनंद सहित सास्विता रूप अनुगमत रूपानुगम संप्रज्ञात ये भी समझो इसमें एक और भेद समझिए स्थूल है सवितर्क स्थूल विषय है सविचार सूक्ष्म विषय है, है बाई विषय दोनों में सानंद में इंद्रिय हो गया प्रधान करण में आए विषय को छोड़ा थोड़ा अंदर हुआ तो स्थूल विषय स्थल से सूक्ष्म से करणों में आया वो सानंद हो गया और और अंदर आ जाओ किसमें जाओगे अंत कर्ण में दे जाओगे अस्मितात्मक स्मिता रूपी अहम रूपी जो अंतकरण उसमें आ गया कारणों से और भीतर अहम रूपी अस्मित रूपी कर्ण में आ गया उसको हम कहते हैं सा रूप है सवितर असवितर्क निर्वित निर्विचार आनंद शासन विचार विस्तार रूप में यदि हम आगे इकतालीसवें सूत्र से करेंगे फिर भी प्रथम व यहां थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए इनके लक्षणों को लिख लीजिए पहले संप्रज्ञात किसे कहते हैं और यह भावना किसे कहते हैं इसको समझेंगे तो इनका लक्षण समझ में आती है पहले संप्रज्ञात किसे कहा जाए सम्यक संशय विपर्य रहित न प्राएते भाव्य स्वरूपम ये सम्यक संशय विपर्यय रहते प्रज्ञायते प्रज्ञाते भाव्य स्वरूपम ये न संप्रज्ञात स्वयं भावना विशेष क्यों अभी चित्तवृत्ति नहीं है स्वरूप में स्वरूप अवस्थान वाली बात नहीं ये भावना विशेष है भावना क्या है आपके मत में तो मीमांसक लोग भावना को चौरी बोलते भवितुर भावना अनुकूल भावितुरपार विशेष भावना लेकिन यहां पर वो सब नहीं लेना है क्रिया रूपा भावना नहीं है ये तो आंतरिक वृत्ति की महिमा ही है ये भावना का लक्ष्य अलग भावना चाव्य से विषयांतर परिहारेण भावना च भावना क्या है कहते हैं भाव्य विषयांतर परिहारेणा चेत पुनः पुनः निवेशनम भावना चित्त में एक विषय को लेकर बारंबार उसी को ही बनाए रखना दूसरे विषयों को बीच बीच में घुसाना नहीं भावी यानी कोई भी जो भावना हम जिस विषय की भावना करना चाह रहे हैं जैसे दृष्टान भी उस भयंस की भावना कर रहा था उस भैंस के भावना जब करता है उस भावना का भावी गौण है भैंस उस भैंस की ही भावना कर रहा है अर्थात भाव्य भैंस के अतिरिक्त विषय दी। विष्णु विष्णुशिवामी भी उसके लिए बीच में नहीं आया उसको तो विषयांतर परिहार है। विषयांतर से रहित हो गया रहित होकर गये चेतसी, सी चित्त में निरंतर पुनः पुनः उसे भावी का ही निवेशन करना एक ही भाव्य का एक ही ध्येय का निरंतर चलाना यह है संप्रज्ञा समाधि कौन भावना विशेषता इस भावना की फिर तारतम्यता होगी कैसी भावना विशेष हो तो सवितर्क है कैसा हो तो निर्वितक है कैसा हो तो जो सविचार है कैसा हो तो निर्विचार है ये भावना में भी तारितम्यता उसके लक्षण एक करके लिखते जाइए भावनया भावी भूत गोचर साक्षात्कार सवितर् भावनाया भावीय इंद्रिय गोचर साक्षात्कार सवितर्क समझते भी जाइए भावना से जो भी भावीपूता वस्तु है उस भावी भावीभूता वस्तु मेरी इंद्रिय का विषय हो जाना चाहिए इंद्रिय का विषय गोचर होकर के इंद्रिय विषय होकर के उसको साक्षात्कार जैसे करते करते उसको क्या लगा कि मेरे को दो सींग आ गए हैं लंबा चौड़ा हो गया हूं भैंस बन गया हूं ऐसी स्थिति उसकी हो गई वो जिस स्थिति है वही सवितर्क समाप्त वह अपने इंद्रियों का प्रत्यक्ष हो रहा है उसको इंद्रियों का विषयत्व ना वह अपने आप को भयंस रूप में साक्षात्कार करने लगा स्वभिन्न नहीं स्व अभिन्न न भैंस का साक्षात्कार करने उसका नाम सविधर्क सम भावन भावना या क्योंकि भावना सही है वास्तव भैंस थोड़े हो गया था वो वास्तव भैंस नहीं हुआ है ना वास्तव भैंस होते उसका आदि कोण बनाता फिर ब्रह्म बोल से बन जाएगा क्या ये तो होगा नहीं वास्तव में नहीं है केवल भावना से इसलिए भावना भावीभूत साक्षात्कार निर्वित अब जो है बाद में जो वो आम ब्रह्म लटक गया था ना वो ब्रम गया साक्षात्कार हुई नहीं वो निर्वित शब्द उल्लेख शून्य तत्र आलंबन यदा भावना तदा निर्वित शब्दोल्लेख शून्य शब्दोल्लेख शून्य तत्र आलंबने उसी आलंबन में यदा भावना यादृशी भावना सा निर्वितर्क समाधि है उसी आलंबन में जैसे तो भयसरूपी आलंबन में ही वो खोज रहा है ब्रह्म क्या है समझ में नहीं आया मैं तो बहस हो गया था अब लाया इन्होंने वो आम ब्रह्म क्या समझ में नहीं आ रहा अब उसको शब्द के द्वारा उल्लेख कर नहीं पाता है जैसे पहले उल्लेख किया ना उसने मेरे को दो सिंह आ गए हैं मैं लंबा चौड़ा हो गया हूं मुझे घास दो शब्द उल्लेख कर रहा है अब वो शब्द उल्लेख नहीं कर पा रहा शब्द उल्लेख शून्य तव तत्क लेकिन उसी विषय रूपी आलंबन में यह आदर्शी भावना विशेष बना हुआ है जिसका उस शब्दों से वर्णन नहीं कर पा रहा है लेकिन समझना फर्क कुछ विलक्षणता है लेकिन बोल नहीं पाता उसके बारे में उस भावना विशेष का नाम निर्वित बाकी दोपहर विचार फिर आगे करेंगे